शिष ते ओति शांति शांति करुणा सुधि नमामि करुणाल नमा भगवत्शंकर श्री शंकर नंद गुरुपाद जन्मे सब महामोह ग्रह ग्रश कर्मणे विचिता ये ग्रंथ के जो तत्विदेक प्रकरण है उसके ऊपर भी तत्वि प्रकरण के विचार करते भी अभी हम लोग ये दिखाए ग्रंथ करने गायने का स्पष्ट है जो अनाधिकाल से एक ही रूप में चलता रहा है परंतु इनका का विषय बदलता जाता है ज्ञान नित्य है है, अनंत है और ये ऐसे ही रहेगा अभिकारी है और है। विषय के साथ मिलकर ज्ञान का कोई संबंध नहीं रहता ज्ञान सर्वतन रहता है तो इसको दिखाते हुए फिर जो है हमारा ये इस तत्व तो को कैसे हम समझते हैं इस तत्व को ज्ञान को प्रक्रिया अधारूप प्रक्रिया वाले अधिक अपवाद्यम निष्प्रपंच की माध्यम से जो है उसको समझाया जाता है उसके माध्यम से तो यहाँ पे पहले ग्रंथकार ने भगवान अपने संकल्प से जो है पंचमात्रा को बनाया उसके जरा सूक्ष्म शरीर को बनाया तमोगुण के प्राधान्यता के समय पंचीकरण करके स्थूल शरीर को बनाया पंच तन पंचतन्मात्र से बने हुए जो और जो महाभूत से बने स्थूल शरीर और तन्मात्र से सूक्ष्म शरीर को पंचकोश के रूप में शास्त्र में दिखाया स्थूल शरीर अंतमय कोश है मनो तनोमय मनोमय विज्ञानमय कोश ये हमारे सूक्ष्म शरीर में है और आनंदमय कोश कारण शरीर अब यह अभिप्राय है कि एक तीन अवस्था हो अथवा परिवर्तन होता रहता है ज्ञान विषय में परिवर्तन होता रहता है अवस्था में परिवर्तन होता रहता है परंतु अवस्था तय की साक्षी में कोई परिवर्तन समस्त अवस्था में अनुवृत्ति जो उसमें है उसमें परिवर्तन नहीं है कोश और कोष के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है परंतु अधिष्ठान के रूप में जो ब्रह्म बैठा हुआ कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि परिवर्तन को देखने के लिए एक अपरिवर्तनीय अवश्य तो चाहिए उस तो ही पारमार्थिक है। बाकी शब्द तो परिवर्तनीय वस्तु है नाशा अनित वस्तु है मित्त हमारे वेदांतिक शब्द में तो उसका मिथ्य भी होते तो कल ये दिखाया जो है कैसे हम अपने को समझे तो इसके यहाँ पे प्रक्रिया बताया था कि देखो जो पांच कोष को तो विवेक कर दिया आपके तो आत्मा जो है इस पांच कोष के अंदर से आत्मा की प्रकाश बाहर आ रहा है तो आत्मा भी उस कोष की जो रंग है जिस प्रकार एक सफेद लाइट हमेशा है परंतु तो तो उसके सामने आप अलग अलग प्रकार की रंगीन कागज रख दे तो वो लाइट उसी रंग में दिखाई देगा यहाँ भी ऐसे ही आत्मा के साथ जो है सबका अलग अलग शरीर में अलग अलग जो है जागृत का प्रकाश आ रहा है। तो आत्मा उस शरीर उसको उसके धर्म के साथ मिल करके दिखाई दे रहा है अब जो है विचार पूर्वक समझना है जिस प्रकार लाइट के साथ उसके सामने रखे हुए कप तो कागज का कोई संबंध नहीं है परंतु लाइट उसके साथ देख उसके सहारे देखने पर लाल पीला दिखाई देता है परंतु लाल लाइट हमेशा सफेद ही रहता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जो है ये कहना चाहते हैं कि शास्त्र ने ये दिखाया ये पांच कोश के अंदर जो लाइट बाहर आ रहा है ये एक दूसरे से विलक्षण होते वे भी, भी और आत्मा उससे और भी विलक्षण इसके साथ परंतु आत्मा को समझा उसके माध्यम से जाता है क्यों आत्मा के अंदर कोई व्यवहार नहीं है असंघ और कूटस्थ नित्य वस्तु है परिणामी नित्य होता शंको की तरफ तो कुछ समझ में आता है बिल्कुल कूटस्थ नित्य वस्तु होने के कारण तो क्या होता है कि उसको समझने के लिए हमको कोई अवलंबन को लेना पड़ता है तभी पंचकोश के अवलंबन को लेकर के इससे विलक्षण जो वस्तु है उसको समझा जा सकता को लेते कि अब चाहे इस पंचकोष की देखो मतलब जागृत सपन पंचकोष में कौन परिवर्तन हो रहा है कौन कोष कहाँ पे काम कर रहा है और उसमें अपरिवर्य तत्व तो कौन है इसको जो विषय के अनुभव में इंद्रियों के माध्यम के विषय के अनुभव में उनके रहने के कारण ही हो पाता है उनके रहने के कारण हो पाता है इसी प्रकार से उस तत्व तो को समझना पड़ेगा और शास्त्र ये लिखा ये आत्मा में कुछ भी किसी भी प्रकार की धर्म नहीं है जाति गुण, क्रिया, संबंध नहीं है इतना तो बोलते पंचकोश विवेक ये पंचकोश की विवेक को अन्नय और के माध्यम से समझ करके कि मतलब कौन कोश कहाँ पे है कैसे कहा अन्न व्यतिरिक रूप से समझते हैं कारण रहने पर कार्य होगा पे प्रकार अन्य कहते हुए पे कहना चाहते हैं कि किसकी व्यापृत्ति हो रही है किसकी हो रही है मतलब तो कौन हमेशा रह रहे, रहे हैं कौन किसमें परिवर्तन हो रहा है इसको यदि हम समझ जाएंगे सत्य देखेंगे कि जो अपरिवर्तनीय तत्व ये तुम्हारा तो पारमार्थिक स्वरूप है तो स्वात्म तथा उद्धित्व इस अपने स्वरूप को इस पंचर उठा करके उसके माध्यम से, से दिखाई दे रहा है विचार पूर्व अलग करके भाव में हम हो जाते पर समझ में आ जाते है यहां तक कलम कर दिए थे आप देखिए वो जो विवक्षित जो मनोवृत्ति व्याय व्यतिरिक्त जो बोला उसको खतम करने के लिए अगला श्लोक आ रहा है बोलते हैं इदानी अन्य अब जो दिखाना चाहते कहना चाहते हैं जो अन्याय और माध्यम से आपने को समझो उसको अपने अब दिखलाते हैं क्या दिक्कत है अभान स्थूल देह स्वान व्यतिर अन्न नव भाषण अभाने स्थल देह सपने व्यतिर भाने अन्न नव भाषण एक की अवस्था में आत्मा है स्थूल शरीर है इंद्रिय है सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं वो चेतन तत्व परंतु स्थूल शरीर पे में रहता है और सूक्ष्म शरीर भी जो वो भी नहीं काम करते हैं केवल मन काम करते हैं क्योंकि मन ही फिर अपना एक नया शरीर बना करके इंद्र कल्पित इंद्रियो बना करके स्वप्न में भोग करते रहते हैं इसलिए बोलते हैं अभान अभाने मतलब किसका भान नहीं हो रहा है यहाँ पे स्थूल शरीर का भान नहीं हो रहा है अभान स्थूल देहस स्वने में सपनों में क्या हो गया कि स्वप्न अभान स्थूल तो देह की प्रतिति नहीं होने प्रती मैं स्वप्न मैं देख रहा हूं चलिए स्वप्ने अभान जत भानम आत्मान अपनी अस्तित्व का जो भान होता है सो अन्न इसको समझ लें अन्न हमेशा एक ही प्रकार से रहना अन्न अन्न परंतु कर। विचार तो पर तो करके जागृत में बैठ करके जब हम विचार करके तब तो साधना होती है तो हमको क्या दिखाई पड़ते हैं स्वप्न काल में वो जो है स्थूल शरीर काम नहीं कर रहे वो बिस्तर में पड़ा रहता है परंतु तो वही में जो जाग्रत काल में व्यवहार कर रहा था वही मैं स्वप्न काल में जागृत वाषण के द्वारा करके उद्भुत होकर के स्व साहता हूँ इससे क्या हो गया ये विचार है कि मेरी विद्यमानता सब जाग्रत काल में भी था और स्वप्न अवस्था में भी है परंतु जाग्रत काल में स्थूल शरीर इंद्रियों के साथ काम कर रहा था परंतु स्वप्न अवस्था में उस वो स्थूल शरीर और वही इंद्रियो नहीं काम करता तो इसका जो है व्यवत्ति है व्यतिरिक है और आत्मा की अनुवृत्ति उसका अन्वय है। हमेशा रहता है इस प्रकार विचार करते जाइए कि कहां कहां कैसे कैसे परिवर्तन होता गया ये जो शास्त्र के विचार बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक शरीर इंद्रियो मन बुद्धि में कितने सारे परिवर्तन होता गया परंतु इन अनुवृत्ति जिसकी अनुवृत्ति मतलब कभी जिसका अभाव नहीं हुआ उस तत्व कौन है तब वो जो तत्व करके अंदर जो प्रती हो रही है वही है आत्मा है वही हमारा स्वरूप है दिखाने के लिए स्थूल भानम अन्न।, अन्न अन्न, अन्न, अन्न समझा जाए कि दूसरे का मतलब स्थूल शरीर का भान नहीं हुआ सपनावस्था में स्थूल शरीर का अभाव होने पर भी आत्मा का जो भान होता है वो उसका अन्न है और आत्मा का भान होते हुए भी स्वप्नों तो में जो अन्न स्थूल शरीर के भान नहीं हो रहा है उसका व्यतिरिक है ठीक है स्वप्न अवस्था में जो जागृत अवस्था में तो के एक साथ है मतलब स्वप्न अवस्था में जब जाते हैं तो अपने की अपना अस्तित्व अथवा तो अपनी उपस्थिति हमको समझ में आता है और जो है स्थूल शरीर उस समय नहीं रहता है तो में बैठ कर विचार करना है तो स्थूल शरीर उस समय नहीं रहता ये उसका व्यतिरिक हो गया और अपने विद्यमान तो से लेके रहा है बस इसी प्रकार से जो जो परिवर्तन होता जाता है वो मिथ्या तत्व तो है वो पारमार्थिक नहीं है वो मेरा पारमार्थिक स्वरूप नहीं है वो उपाधि भगवान ने दिया था इस पारमार्थिक स्वरूप को समझने के लिए से अपने को कोश से अवस्थाओं से अलग करके अनुभव करना है यही पे है। पे कहा गया है जो है बोल जो अभिप्राय लिख रहे हैं स्वप्ने स्वपनावस्थायाम स्थूल मत, मतलब अन्नमय कोशस्व स्थूल मत मतलब अन्नमय को इसका अभान अपनी इसकी प्रतीति नहीं होने पर अभान अप्रतित प्रती नहीं होने पर भी होती तो सत्यम उसका नहीं होते वे भी आत्मा समझ का, का का, में विद्यमान स्वप्न साक्षित स्वप्न के देखने वाले स्वप्न दृष्टा के रूप में जत स्फूर्ण जो स्फुरित होता है जो समझ में आता है सो आत्मन अन्वय जो है आत्मा का अन्वय हो गया अवस्था में भी अन्न आत्मा वही वही आत्मा आत्मा फिर में भी स्वप्नवस्त्री चित्त स्वनावस्था ते तत्में सती अन्न अनबाषण अन्न स्थूल देहश अप्रतिति अति व्यतिर उस आत्मा की विद्यमान तक मतलब क्योंकि उसके बिना तो समझ में नहीं आएगा इसलिए आत्मा की विद्यमान रखते हुए उस स्थूल शरीर की विद्यमानता अथवा तो बोध नहीं होती ये उसका व्यतिरिका या उस स्वप्न अवस्था में तक मतलब उस आत्मा का उस आत्मा का वापस पूर्ण हो रहा है की मैं हूँ हमारे पति मैं हूँ सपना देख रहा हूँ मैं अन्न नहीं आता सपन को छोड़ करके जागृत कर में बैठ करके विचार करना है स्थूल देहस्व अन्व भाषण मतलब अप्रतिथि ये हो गया उसकी व्यतिरेक ये होगा उसकी व्यतिरेक इसी प्रकार जागृत में बैठ करके आप आत्मा की अवस्था तो तो तो को स्थूल, शरीर स्थूल मतलब व्यतिरिक मतलब उसकी अभाव मतलब मैं स्थूल शरीर से भिन्न हूँ स्थूल शरीर के साथ ये तो परिवर्तनीय है ये मेरा पार्थिक स्वरूप नहीं हो सकता इस प्रकार विचार पूर्वक पहले आप को स्थूल शरीर से अलग करे स्थूल शरीर यदि जागृत तत्म बैठ करके इस प्रकार स्थूल शरीर से धीरे धीरे हम अलग कर पाते हैं तब तो क्या हो जाएगा केवल मात्र मनोराज्य में विचरण करेंगे और मनोकल्पित अंग व्यवहार करेंगे इसको यहाँ पे दिखाते तब तो क्या हो जाएगा कि स्थूल शरीर में भी उसका व्यतिरिक्त और आत्मा की अन्याय अपनी विद्युम अतः हम है सपनावस्था में इस प्रकार से यहाँ पे अन्य व्यतिरिक को कहा गया अन्य जगह पे अन्य व्यतिरिक मतलब होता है कि कारण की रहने पर कार्यों की विद्यमानता ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु का सत्य घट सत्य नहीं लेना यहाँ पे अन्य व्यतिरिक मतलब किसकी विद्यमानता और किसकी अविद्यमानता उसी को समझना है इसलिए अपने बोल रहे हैं कि व्यतिरिक ह स्ट्रेथ। मतलब का व्यतिरिक होगा ये आप जोड़ के अर्थ करना पड़ेगा अस्मिन प्रकरण अन्न व्यतिरिक शब्दाभ्याम अनुवृत्ति व्या इस प्रकरण में इसका अश्विन प्रकरण अन्याय व्यतिरिकब् अनु अनु यहाँ पे कहा यह जाता है कहा मतलब तो गया है एवं इस प्रकार से स्थूल देहस अनात्मत्व अवबोधक अन्याय व्यतिरिक दर्शय अवगमको तो दर्शयति तो तो तो तो इस प्रकार से स्थूल शरीर का अनात्मत्व तो स्थूल शरीर आत्मा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि कभी रहता है कभी नहीं रहता है इसलिए एवं इस प्रकार से स्थूल देहस स्थूल शरीर का अनात्मत्व तो अवबोधक अनात्मत अनात्मता को बोध कराने के लिए तो क्या है मतलब कभी, कभी नहीं रहता है इसको दिखा करके दर्शोत्वा अब जाए लिंग देहस तथा तो अवगमको लिंग शरीर भी हमेशा नहीं रहता है चुक्म शरीर उस देर तक रहेगा फिर वो भी चुप हो जाएगा लिंग देहस्व तथा तो अवगमक मतलब अन्य व्यतिरेक के माध्यम से उसमें भी जो है उसकी अविद्य को दिखाने के लिए उसको उसके तो वस्तु तो तो तो नहीं है उसके लिए अन्या तथा अवगम को तो अन्न व्यतिरिक उदर्श है अन्य व्यतिरेक को दिखाते तो कहाँ जाना पड़ेगा हमको सुषुप्ती अवस्था में जाना पड़ेगा तो उसको देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे सुप्ति अवस्था में से को लेकर के बोल रहे हैं लिंगा भानषु सुभु आत्मनो भानुम आत्मनो भानुमन्वय वैतिरे कस्तु तद भाने लिंग स्वभा मुच्य से वैतिरे कस्तु तद भाने लिंग स्वभाव व्यतिरिक्भा ने लिंग स्वभा मुच्चते यहाँ पे फिर आप लिंग शरीर को लेकर के बोलते हैं सुषुप्त अवस्था में आ जाएगी सुषुप्त अवस्था में आ जाने से क्या हो जाता है वहां को उसका विचार करते हम क्या देखते हैं यहाँ पे सूक्ष्म लिंग शरीर भी काम नहीं कर रहे लिंग अभाने सु अवस्था में लिंग शरीर की जो है अवस्था में शरीर की अप्रतिथि होने पर भी शरीर को नहीं दिखाई देने पर भी आत्म क्यों आत्मा है क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म शरीर काम नहीं कर आत्मा के अस्तित्व हम समझते हैं सूखी अवस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर भी काम नहीं कर लिंग शरीर काम नहीं कर रहे कैसे समझेंगे आपने अस्तित्व है वहां पर कोई मैं समझने वाला हूं इसलिए पहले यहाँ पे संबित करके बोल के आए थे वो संबित का कभी अभाव नहीं होता फल तो क्या होता है सुसूप अवस्था में जिस जिस कारणों से उपकरणों से हम देख रहे थे उसके अभाव हो जाने के कारण हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता परंतु मैं हूँ मैं हूँ इसको देखने के लिए कोई भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है मैं हूँ इसको समझने के लिए कोई भी उपकरण की मान काम करे चाहे ना करे इंद्रियों के जाने दो चूल में अब शरीर न कोई फर्क नहीं पड़ता मन नहीं रहने पर भी अपने अस्तित्व का को समझ में आता है इसको दिखाने के लिए सुषुप्त अवस्थाओं तक में बैठ करके मान के सारा भाव को छोड़ करके अपने अस्तित्व में रखकर अनुभव करने का इसलिए लिंग अभाने है सुषुप्त आत्मन आत्मान भान लिंग शरीर की प्रति तीन अभान होने पर भी सुषुप्त अवस्था में जो आत्मा की जो विद्यमानता की भान होती है अस्तित्व ये आत्मा की अन्वय है और व्यतिरिकाने उस व्यतिरिक को समझने के लिए उसके सम... जो आत्मा की भान हो और लिंग शरीर की भान न होते हो होने पर भी आत्मा की जो प्रती होती है उस आत्मा की ये आत्मा की अन्वय है और आत्मा की भान होने पर भी सूक्ष्म शरीर के भान ना होना मतलब सूक्ष्म शरीर को नहीं है तो ये है ये कहा जाता है तो गया। मतलब जो नहीं जाएगा उसका व्यविचार करता है ठीक है सुषुप्त तो अवस्था में आपका साथ देगा पर सुुप्त अवस्था अवस्था में साथ नहीं देगा इस प्रकार छोटा सा व्याख्यान इसमें बता रहे हैं सुषुप्तो तो सुवस्थाया लिंग अभाने लिंग शरीर की भान नहीं मतलब शरीर का वहां पे भान नहीं रहता अभाने अप्रतित अभान आत्मा हूँ ये भान तो होता ही है ये आता ही है तथा तो अवस्था साक्षित न कैसे जो अवस्था में जो है कुछ भी नहीं जान रहा इसकी साक्षी के रूप में मेरी विद्य मानता है वहाँ पे अवस्था में कुछ नहीं जान रहा हूं इस प्रकार जो है वो उसकी साक्षी साक्षी के रूप में हमारी है अवस्था विद्या आत्मा आत्मा मतलब आत्माने लिंग अभानम सूक्ष्म शरीर की जो है मतलब व्यती मतलब नहीं रहना यही है।, है लिंग देह अस्फुरिंग चार आप करता जा रहा है वो कभी रहता है कभी नहीं रहता है कभी साथ देता है कभी साथ नहीं देता है तो वो मैं नहीं हो सकता तो जो मैं हमेशा रहता हूँ ये हमारा पाल अंतु वो क्या वस्तु है ये तो उस समय समझ में नहीं आएगा परंतु ये जो स्थल शरीर को हमने जिसको मान रखा पंच के पंच महाभूत से जानो मै कोश है ये मैं नहीं उसके बाद जो है सूक्ष्म शरीर के बारे में कहा सूक्ष्म शरीर में भी ऐसे ही है कि वहां पे जो है कि प्राणोमय कोश मनोमय कोश और विज्ञान मय कोश ये मायने नहीं हो सकता हूँ क्योंकि जो है इसका भी व्यविचार हो रहा है सूक्ष्म शरीर का अंत है ये अब यहाँ पे एक छोटा शंका उठाया कि शंका ये बोल रहे हैं कि ननु उपक्रम्य विवेचन असंग न प्रकृत असंगति आह कोई व्यक्ति इसमें शंका कर सकते हैं आपने तो प्रतिका की पंच के बारे में बोलने के लिए आप यहाँ पे अवस्था त्रय में कहा लाकर खड़ा कर दिया आपने तब बोलते ननु का का जाएगा ऐसा करके अपने की लिंग अपने जो है लिंग शरीर विवेचन करने लग गया प्रकृत जिसको अपने प्रतिज्ञा किया असंगत ही हो गया ऐसा कोई शंका कर सकते हैं तो शंका उठा करके तब बोलते हैं नहीं नहीं हमने असं अप्रासिक कुछ भी नहीं बोला हमने तीनों कोश को इकट्ठा पकड़ लिया प्र... मनोमय कोश विज्ञान महकोश ये तीनों है सुरते। ये जो तीन कोश है सूक्ष्म शरीर का अंतर्गत अंतर्भुक्त है इसलिए लिंग शरीर को एक बार बोल देंगे तो तीनों को चला जाएगा करते हैं तो प्रकृत तो असंगति इसलिए हमने जिसको प्रतिज्ञा किया था तो उससे तो असंगति नहीं हुई मत हमने हमारी प्रतीज्ञा हानि नहीं हुई ये दिखा करके अब उसको मतलब समझाने के लिए आगे बोलते हैं देखो तवेकाशु प्राण मनोधिया कोष प्राण मनोधिया ते तत्र गुण अवस्था भेदमात्र पृथक कृता ते ही तत् गुण अवस्था भेदमात्रा पृथक कृता तेहि तत्र बोल रहे हैं कि सुणमय में उपक्रमण करके लिंगध विवेचन करना असंगत जब ये बोला क्योंकि उनका तो कोष रूप ने वर्णन नहीं किया ऐसा शंकर नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राणमय मनोमय कोश्ची को लिंग शरीर की अंतर्भुक्त है अर्थात लिंग शरीर के प्रतिपादन कर देने से तीनों का एक साथ निश्चित हो जाता है उस लिंग शरीर में विवेक से है प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कुछ विवेचित हो जाते हैं क्योंकि उनमें तीनों कोष गुण की अवस्था की भेदमात्र से तीनों कोष में क्या दिखाई देता है प्राणमय कोष में राज्य न था और मनोमय विज्ञान मैं सब्तुण की प्राधान्यता तो है उसका व्यवहार होता है इस गुण की प्राधान में तो थोड़ा है। तो है तो शरीर का, है तो का आपको लिंग शरीर के विवेक हो जाता है तो ये अलाभ हो जाएगा आपको तो एक साथ तीनों कोष अलाभ हो जाएगा प्राणोमय कोश मनोमय कोश विज्ञान मय कोश विज्ञान मोश विवेचित हो जाता है क्योंकि ते उन ही उनमेंगरी अवस्था की भेद को मात्र में मात्रा में भिन्न तक के द्वारा उसको ऐसा भेद किया गया है, है तो वो लिंग शरीर का अंतर पाती है गुण की अवस्था के भेद मात्र से भिन्न भिन्न कहे गए हैं परंतु है तो वहां पे जो जो पंचकोश विवेक आएगा हमारे पास आगे उसमें, जा जा तो उसमें इसको अवस्पष्ट करके जम जाएंगे उसने यहाँ पे अधिक स्तर में नहीं इतना ही बोल दिया कि जो है यदि आप लिंग शरीर को अलग कर दोगे तो एक साथ हमारा प्राणोम कुश मनोमय कुश और जो है अलग हो जाएगा विज्ञान महकुश अलग हो जाएगा क्योंकि सब लिंग शरीर, शरीर का विवेक मतलब विवेचनात्ंग शरीर की विवेक मतलब विचार पूर्व अलग कर देने पर प्राण मनोधियतन नामक विवेकता आत्मा पृथकृतः शुरू जब यदि एक बार आप सूक्ष्म शरीर से अपने को अलग कर पाएंगे तब क्या हो जाएगा एक साथ प्राणोमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश एक साथ जो है आत्मा से भिन्न वस्तु है ये समझ में आ जाएगा प्राणु मनोधीय एतन नाम कहा कोश है इस नाम वाला जो कोश था विवेकता वो जो अलग हो जाएगा आत्मन विवेकता मतलब क्या हो गया आत्मनो पृथक कृत असु ये आत्मा से भिन्न है ये बोध हो जाएगा आपको ये बोध निश्चय हो जाएगा आत्मनो आत्मन पृथकृत कैसे हो जाएगा ये आह इसको कहता हमारे मन में शंका हो ये कैसा हो जाएगा कि एक हमने केवल सूक्ष्म शरीर को अलग कर दिया तो तीनों अलग हो जाएगा बोलते इसलिए अलग हो जाएगा क्योंकि सूक्ष्म शरीर का पाती तीनों है ही मतलब यस्मात कारण ते, ते हो गया प्राणो मनादय प्राणोमयेंगे उस लिंग शरीर में गुण अवस्था भेद मात्रा गुण की अवस्था की भेद भेदमात्र से गुण क्या क्या हमारे यहाँ पे गुण है सत्य रजस अवस्था भेदाद यहाँ पे तमोगुण तो, तो काम नहीं कर रहे हैं साथ में परंतु प्राणमय कोश में जहाँ पे हमारा प्राण महकोश काम करता है, है।, तो वहां पे की होती है। और जहाँ पे हमारा मनोमय को है वहां पर जो है क्या होता है सत्य गुण की प्राधान्यता होती है वो दोनों दबा रहा है उस समय है तो दोनों इसलिए सत्य रजूर अवस्था भेद मात्रा सत्य और रजगुण की अवस्था की भेद मात्रा से गुण प्रधान भावे अवस्था इसका अर्थ तो क्या हो जाएगा गुण अवस्था भेद भेदमात्रा इसको मूल श्लोक में है उसका अर्थ तो लिखते हैं गुण प्रधान भावे न अवस्था विशेषात्मक मतलब किसी समय सत्य गुण की प्राधान्यता होती है रज और तम गुण थोड़ा कम रहता है इस समय रजगुण की प्राधान्यता होती है तो उस समय सत्य तो और तम गुणा कम रहता है और किसी समय जो तम गुण के प्राधान्य समय सत्य रज दब जाता है इस प्रकार से जो है ये दिखाया तम सत्यम रजस्त था गुणोत्त विभाग जो भगवान श्री कृष्ण जी गुणों का ही धर्म है वो एक धर्म दूस धर्म को दूसरे गुण धर्म को बिल्कुल दबा नहीं पाता उनके मदद से एक धर्म प्रधान प्रधान रूप में दिखाई पड़ते हैं इस प्रकार से जब हम किसी मतलब हमारे प्राणों प्राणोमयों से काम लेते हैं उस समय रजोग्य होते हैं तो प्राण तो चलता ही रहता है क्योंकि समी रजोग हुआ है और कर्मेंद्रिय भी रजोगुण से ही काम करते हैं इसीलिए ये दोनों में भिन्नता है इसको भी एक समझना है प्राणोमय कोष में अब जो क्या होता है कर्मेंद्रिया है तो उस समय रजोगुण की प्राधान्यता से ही काम होते हैं और मनोमय विज्ञान मैं, मैं कुछ में तमोगुण का सत्य गुण की प्राधान्यता से विवेक पूर्वक विचार करके उसको जानना समझना जब समझ नहीं पा रहे कुछ मन ऐसा करते बुद्धि तो तमोगुण की प्राधान्यता समझना उस समय तमोगुण काम कर रहे इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो समुद्र के भी नहीं हो रहे तमोगुण काम कर रहे हो इसलिए पे सत्य रजोर अवस्था भी तो मात्रा मतलब गुण प्रधान भावे अवस्था विशेषा देगा वहां परिन्नता उसको अलग करके कहा गया है कि प्राणोमय मनोमय विज्ञानमय कोष को परंतु जो है तो सभी हमारा सूक्ष्म लिंग शरीर के अंत लिंग शरीर के अंत इसलिए यहाँ पे बोला पृथक किता निर्दिष्ट उसको अलग करके कहा गया है इनको होने के कारण। मैं बताया था मनोमय में को दिखाया गया है के और विज्ञान महक का पहला अंग कौन है श्रद्धा फिर रितम सत्यम जोग और महत्व ये विज्ञान महकुष की जो है अवयव मतलब है मतलब श्रद्धा विज्ञान महकुष पहला फैक्टर है सत्य के अंदर जो परमार्थिक सत्य को जानने की इच्छा बुद्धि की होता है वो उसका डायना पक्ष है और व्यावहारिक सत्य के माध्यम से उसको जाना जाता है उसका बायां पक्ष है जो आत्मा परमात्मा के साथ जोग होने का जो विचार मन में उठता है यही विज्ञान मैं उसकी मुख्य और महत्व उच्च प्रतिष्ठा मतलब ये जो है समि बुद्धि इसका आश्रय है समि बुद्धि इसका आश्रय है इस विज्ञान महकोश को आश्रय करके के ये हमारे सूक्ष्म शरीर में ये मुख्य भाग है ये मुख्य काम करता है की अधिकतर काम सत्य से होते हैं परंतु विज्ञान महकोश में कभी क्रोधात्मक वृत्ति भी होते हैं तो जो गुण आते हैं तो मुकुण भी आते हैं परंतु मुख्य से हम जानने की प्रक्रिया में विज्ञान में महकोश काम करते हैं तो वो जो है क्योंकि हमारा क्रोधात्मक वृत्ति को भी हम जानते हैं है अहंकार के साथ करके में और बुद्धि उसको जानने वाला होती इस तो रजगुण तमगुण सत्य गुण को भी आज वहां पे कैसे काम कर रहे ये भी आपको समझ में आ जाएगा भेर ही अर्थ अपने स्थूल शरीर को भी अलग कर दिया जागृत में बैठ करके लिंग शरीर प्राण चल रहा है परंतु उसका आपको उसके प्रति कोई अटेंशन नहीं है जैसा मन उससे प्राण चलता ही रहता है उसका हमें कोई ध्यान नहीं देना पड़ता है प्राणायाम जब हम करते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि मन कोवर करने के लिए अब जो है सुसुप्त अवस्था में जाएंगे सुषुप्त अवस्था में जब आप समाधान अवस्था में आने से आत्मा की अन्याय हो गया जब सुब्त अवस्था में आए तो सूक्ष्म आत्मा की अन्याय हो गया आप इस प्रकार से अभ्यास करते करते ईश्वर कृपा से यदि हम धैन अथवा समाधि की अभ्यास करते हैं तो ध्यान अथवा मन के काग्र करने का अभ्यास करते हैं उस अभ्यास में क्या होगा एक समय आएगा ये जो अज्ञान है समाधि मतलब बताएंगे यहाँ पे अपने आप हाँ। ये वैदांतिक समाधि तो लंबा समय वो वैदांतिक समाधि बोलता है एक थॉट से मन जब दूसरा थॉट में जाता है उसके बीच का जो गैप है वही गैप जो है निर्विकल्प स्थिति है वही निर्विकल्प स्थिति है उस गैप को थोड़ा आप यदि ध्यान कर पाएंगे तो वहां पर देखना कि है वहां पर नहीं है तो इसी को यहाँ पे समझाने सम्झ, के लिए आगे की ग्रंथ बोल रहे हैं इसको तक दो हो गया अब जब हम रहेमय कोशक विवक्षित कारण शरीर विवेचन उपाय क्या कहना चाहते हैं पटिवार में आनंदमय कोष के द्वारा लक्षित हुआ था जो कारण शरीर तो इदानीम आनंदमय कोशक के नवक्षित कारण शरीर विवेचन उपाय अलग करने का विचार पूर्वक उसको अलग करने का उपाय को कहते हैं है ना उपाय को कहते हैं इदानी आनंदमय कोशिकता ये दोनों तक तो हो जाएगा आनंदमय कोश किस जो विवक्षित कारण शरीर है उसको कैसे अलग करें उसके विवेचन के उपाय को बताते हैं उपाय को बताते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं तु आत्मभाने सुषक्तान भानवात्मकम भे सुषुक्ति अनबाषण व्यतिरस्तवासनम सुषुप्त तु प्रकार पे दिखाया कि स्थूल शरीर की भान नहीं होना स्वप्न अवस्था में आ गया सप् सूक्ष्म शरीर की भान नहीं होना तो सुषुप्त अवस्था आ गया आप यदि ईश्वर के पास समाधि की हम अवस्था करते मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये जो अज्ञान आपका विषय बन रहा था वो समाधि में फिर अज्ञान भान नहीं होगा वो चला जाएगा कारण शरीर चला जाएगा ये जो है ये, के बार बार करते करते जो है ये होता है सुशुप्ति अभान है भान टू सुसुप्ति में जो हमारा मतलब कारण शरीर का भान हो रहा था मैं कुछ भी नहीं जाना आनंद से सोया था तो वो जो है वो आनंद की तो आ ही रहा है आधात्मा के साथ साथ तो कुछ भी नहीं जाना ये चला जाएगा और ये चला जा करके बस केवल आत्मा का भान प्रकाश ये रहेगा अभाने भानम तु, आत्मन अलग समाधि तो जो व्यक्ति तो करते हैं उनको तो ये समझ में आता है कि उस समय जो है अब पूर्ण रूप से नहीं जाता है क्योंकि स्थिर नहीं हो पाता एक बार स्थिर हो जाएगा तो फिर जो है अज्ञान पूर्ण रूप से मिट जाता है तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये जो है फिर को देना जब तो हमने समझ किया कि यही जो है हमारी पारमार्थिक स्थिति है फिर उठ करके क्यों ठोस शरीर अपना सूक्ष्म शरीर के साथ धादात्मा क्यों करना है अज्ञान नाश्त हो जाना पर ये हो जाएगा फिर तादात्मता नहीं हो जाएगी जब तक शरीर रहेगा तब प्राण प्रतिथि रहते हैं मतलब तादात्मता नहीं रहते एक आत्म भाव ही मैं हूँ ये प्रती होता है।, है ना मैं असंग व्यापक रूप में पूर्ण रूप में विद्यमान अब जो है वो आत्मा की विद्य मानता है वो आत्मा की अन्वय है और आत्मा की प्रती होने पर भी जो समाधि अवस्था में सुसुक्ति की अप्रती ये व्यतिरिक है ये व्यतिरिक है तो इसलिए क्या हो गया कि इन तीनों की व्यतिरिक और आत्मा की अन्वय इसके माध्यम से जो आत्मबोध होता है इसी अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से विचार के माध्यम से ये मेरा पारमार्थिक स्वरूप है इस प्रकार से बोध होता है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं निर्विकल्प क्या होता है उसको लेकर के एक श्लोक यहाँ पे मिला है ली ने तु पूर्व विकल्पे आपको निर्विकल्प चैतन्य स्पष्ट विभाव से इसका अभ्यास आप कर सकते लीने पूर्व विकल्पे तो जावत अन्न स्वनोदय एक एक मन में वृत्ति थी तो के है इतना इतना आराम से कर सकते हैं जो सपनावस्था से मनोवृत्ति है वो मनोवृत्ति को देख हैं दूसरा मनोवृत्ति को आने के बीच में जो गैप है उसको एक बार ध्यान रखने का कोशिश उसमें थोड़ा ध्यान अन्य मनोवृत्ति आने का समय के बीच उसका बीच का जो समय है वो है निर्विकल्प तो आत्मा की स्थिति क्योंकि वही आत्मा के ऊपर ही मनोवृत्ति के माध्यम से हो रहा तो है तो शास्त्र में कि आप वेदांतों में तो लंबा समय निर्विकल्प समाधि को लेकर के यहाँ पे नहीं बोला जा रहा सारा इंद्रियों को जागृत रखो खुला रखो खुला रखने के बाद मनोवृत्ति में एक विकल्प से मन जब दूसरे विकल्प में जाते हैं एक थॉट से दूसरे थॉट में जाता है उसके बीच के जो गैप है उसको पकड़ने का प्रयास कर बस को आने पर उस अवस्था में जो मन की स्थिति होती है वो है निर्विकल उस अवस्था में जो है आत्मा शुद्ध अवस्था में रहता है उस समय आत्मा अज्ञान के साथ नहीं रहता है जैसे विकल्प किया फिर अज्ञान के साथ हो जाता है इस अवस्था को इस गैप को जितना बढ़ा पाएंगे उतना धीरे धीरे उसमें अभ्यस्त हो जाने के फल फिर आत्मस्वरूप का बहुत पक्का रहता है इस पे देखिए बोल रहे हैं समाधो अवस्था में तरह उपलक्षित है कारण देह रूपस्व अज्ञान मतलब समाधि अवस्था में जाएंगे तो कारण देह रूप जो है ना जैसे भी है मान लीजिए ऐसा पूरा जब जिस समय सामाजिक अवस्था में हम कोशिश करते हैं उस समय अज्ञान काम नहीं करता उस समय अज्ञान काम नहीं करता क्योंकि हम उस समय अपने स्वरूप की धैन विचार करते हैं उस अवस्था में जो मतलब कारण शरीर की अवित्त तो माना और अपनी वित्त तो माना इससे समझ में आता है वो भी एक है कारण शरीर समाधि है। है। मतलब काल में नहीं रहता समाधिकाल में नहीं रहता इसलिए समाधो समाधि अवस्थान तो लीने पूर्व विकल्पित जापत अन्न सुन उदय तावद उक्ता चैतन्य टिप्पणी में दिया हुआ है ये पे तो मुझे ध्यान नहीं दुष्ट कहीं कहा होगा ये कहा कहे ये नहीं दिया तो लीने पूर्व विकल्पित तो जावत अन्य न उदय ये जो है कि पूर्व विकल्प का लय हो गया एक नया विकल्प मन, मन में न्यू थॉट मन में आ नहीं रहा है इसके बीच का जो गैप है वो आत्मा की शुद्ध अवस्था है वो आत्मा की शुद्ध अवस्था है तो इस अवस्था में आत्मा की विद्वाना तो कब समझ सकते हैं परंतु उस समय अब अज्ञात नहीं है मतलब तो का अभाव हो गया इसलिए बोलते यहाँ पे समाधो पक्षमान लक्षण दे करके टिप्पणी दिया हुआ है जब अवस्था है सुन सुबह उपलक्षित कारण देह रूपस अज्ञान उस समय जो है अज्ञान का भान नहीं होता आत्मनस्तु यहाँ पे जो तू शब्द आया हुआ है आत्मनस्तु मत शब्द अवधारण है मतलब आत्म न एवं भान उस समय केवल आत्मा का ही भान होता है, मतलब वो जो अपनी की जो होता है उस समय मतलब शुद्ध विद्यमान होता है अस्थि जो आत्म ये जो है आत्मा की अन्न दिखा रहा है आत्मा की अन्न क्या है किस रूप से लिंग स्थूल शरीर चला गया लिंग शरीर चला गया और कारण शरीर भी चला गया जो है बस आप मैं हूं जो समाधि अवस्था में जिस समय मन थोड़ा सा समाहित होता है जो आपने स्वरूप चिंतन में पर लगा हुआ होता है उस समय उस समय के कारण शरीर काम नहीं कर रहा रहा कारण शरीर नहीं काम कर रहा है और दूसरी बात है उस स्थिति ना कोई वृत्तिमक स्थिति नहीं है हम जब तक वृत्ति से शुरू करते हैं परंतु वृत्ति लय हो केवल देव वस्ती रह जाता जिसका जिसके बारे में वृत्ति बनाया था उस स्थिति में आकर के जब देखना उस समय कारण नहीं रहता है। बस के बढ़ता जाएगा वो जो है अपने स्वरूप में आप अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे आत्मन स्तु शब्द अवधारणे आत्मन एव भान मत्सपूर्ण आत्मन अन्वय यही आत्मा का अन्वय है आत्म भाने आत्मन तो सत्य सुसुप्ति अनुभव भाषण अवस्था की जो वहां पर प्रतिथि नहीं हो रहा है तो मैंने कुछ भी नहीं जाना आनंद आनंद तो मैं आनंद से आनंद से जगा हुआ ये होगा तो वहां पे सुसुप्ति अनुभव भाष मान सुषुप्तिपलक्षित अज्ञान प्रतिथि उपलक्षित अज्ञान में कुछ नहीं जाना इसकी प्रतिथि नहीं होगा देख उसके देख है यहां पे उस को मैं कुछ भी नहीं था। परंतु इस समय ऐसा नहीं होगा इस समय होगा कि मैं जगा हुआ मैं जो अपने स्वरूप को विषय रूप में नहीं जान रहा हूं परंतु जो है न, कुछ नहीं जान रहा हो ये भाव भी नहीं है और कुछ जान रहा हो ये भाव भी नहीं है बस अपने अस्तित्व के अपने अपन भाव में आता है ये इस प्रकार से जागृत मतलब शरीर, शरीर, शरीर, का सेक और आत्मा की सारे अवस्था में अन्याय दिखाया आप जैसे जागृत शरीर से सूक्ष्म शरीर, शरीर, शरीर अलग होता है ये हमको समझ में आता है क्योंकि एक काम कर रहे एक काम नहीं कर रहे इसलिए इस प्रकार आप एक अनुमान के माध्यम से समझ चम्छ सकते हैं प्रत्येक आत्मा जो है वो अनुमया को भिन्न है क्योंकि वो परस्पर व्यविचार करने पर भी ये आत्मा कभी व्यविचार नहीं करते इसलिए ये भिन्न है परस्पर स्वयं तो आत्मा नहीं होने के कारण ये आत्मा इससे भिन्न है ये आत्मा इससे भिन्न है क्योंकि उसके धर्म से इसका विलक्षण धर्म है प्रत्येक आत्मा अन्नमयादिप्य भिन्नते प्रत्येक आत्मा अन्नमयादि को भिन्न है क्यों व्यावर्तमी वो अन्न में कुछ परस्पर अपने में व्यभिचार करने पर भी स्वयं अव्यापी अपने आप को आत्मा व्याप्रीतम तो उसका व्यभिचार नहीं होने के कारण जिसु व्यावर्तमेश व्यावर्तते तेब्य भिद्य ते। जिसका व्यभिचार होने पर भी और जिसका व्यभिचार नहीं होता जिस प्रकार जागृत स्वप्न अवस्था में जागृत होने पर भी मतलब सूक्ष्म नहीं हुआ इसलिए ये दोनों भिन्न है थूल शरीर से सूक्ष्म है क्योंकि दोनों यदि एक होता तो एक नहीं होता दूसरा भी नहीं होता परंतु एक नहीं रहने पर भी दूसरा व्यक्ति जैसे दो मित्र को हमेशा साथ साथ देखते हैं परंतु एक कभी रहता है मतलब एक को देखा दूसरे को नहीं देखा इससे जाता है कि दोनों भिन्न व्यक्ति है।, है ना दो व्यक्ति को जो आप अलग करके देख सकते मतलब एक की में भी यदि दूसरे को आप देख सकते हैं तो वो जो है कि उससे भिन्न होता है इसको इसको इसको थोड़ा सा इस में घटाना रज्जु के ऊपर दे रहे सर कभी भी रज्जु के बिना नहीं दिखाई देगा परंतु पर कारण शरीर ये जो है कभी भी आत्मा के बिना नहीं दिखाई देगा परंतु आत्मा इनसे सर्वता भिन्न है क्योंकि ये व्यविचार करता है आत्मा व्यविचार नहीं करता इसलिए आप जो जिससे अलग करके नहीं देखा जा सकता है वो तो उससे भिन्न परंतु जो जिससे अलग करके देखा जा सकता है वो जो है उससे तो, भिन्न होता है इसलिए जब जेश वैवर्त मानस अभी नैवर्त जो वस्तु जिन वस्तुओं की परिवर्तन होने पर भी वो अपने में परिवर्तन नहीं होता तत्व्य भिन्न थे वो वस्तु तो उससे भिन्न होता है से क्या क्या? तीनों अवस्था कैसे भिन्न जेसुवर्तम तो जो वस्तु अन्नों की व्यवर्तन करने पर भी पति परिवर्तन पर भी जो परिवर्तन नहीं हो रहा है से बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक शरीर में मन में बुद्ध में कितना परिवर्तन हो रहा परंतु उसको देखने वाला जो मैं मैं उसको अपने बचपन को भी जानता था बुढ़ापा भी परिवर्तन नहीं हुआ मैं में परिवर्तन नहीं वो नित्य रूप है वो आत्मा वो मेरा स्वरूप है पिछले वो उससे भिन्न भी होता है तथ्य भिदते शुत्र फूल आप देखिए एक ही धागा लिया आपने फूलिचार कर सकता है कभी आप गुलाब से कभी गेंदे से कभी सामान्य फूल से कभी मिला करके मतलब तो तो फूल में परिवर्तन होने पर भी धागा में परिवर्तन नहीं धागा एक ही पूरा रहता है इस प्रकार से जो है और जिस प्रकार व्यक्ति परिवर्तन हो सकता है जिस प्रकार हम एक प्रकार मनुष्य है आप दूसरे प्रकार मनुष्य है परन्तु मनुष्य तो, तो, तो जाति एक ही है इसलिए हाँ दोनों को बोला कि जाता उसमें फूलों से होता है धागा खंडादि व्यक्ति भोत्तम मतलब कोई गाय का पूछ काटा हुआ है किसी का हो सकता है एक कम है फिर भी उसमें गुप्त जाति का व्यविचार नहीं होता गुप्त जाति का व्यविचार नहीं होता मतलब ये अपेक्षित रूप में समझना आत्मा की तरह नित्य वस्तु नहीं है तो समझाने के दृष्टांतों को लेकर कहा गया है कि वह कहते मनुष्य अलग अलग होते हुए भी मनुष्यत्व तो जाति में भिन्नता नहीं है वो एक ही रहता है और वो नाश भी नहीं होता कभी मनुष्य नाश हो जाएगा मनुष्यत्व तो जाति का नाश नहीं होगा क्यों तो ना किसी मनुष्य का अंदर विद्य मान इसी प्रकार से फूल जो है माला बनाया आपने फूल खराब हो जाएगा दो दिन में सूख जाएगा जिस धागा से आपने बनाया वो धागा वैसा विद्यमान रहता है इसी प्रकार से ये जो है कि आत्म रूपी धागा में अथवा आत्म जाति नहीं है समझाने के लिए बना ये जो है ये जागृत सप्न सुशुक्ति उसके व्यवहार के माना से ये सारा परिवर्तन हो रहा है परंतु धागा एक रूप है इस प्रकार आत्मा के स्वरूप पर मतलब अपने स्वरूप को ठीक से समझने के लिए अव्यभिचारित्व को समझने के लिए ये दृष्टान्त को जरा कहा गया है ये जो है इसलिए क्या करना पड़ेगा ये तो समझा दिया अगला श्लोक आता है फोर्टी टू अगला श्लोक जो है पंचकोष आत्मा को अलग करने के लिए श्रुति प्रमाण को निर्देश करते हैं अन्य व्यतिरेक पंच कोशा आत्मनो इस प्रकार से से से अन्य और के माध्यम जब को अपने अलग करते जान लेता है वो आत्मा व्यापक रूप में अनुभव होने लगता है ये है जो है परी जो है हमारे तैत रूप में शतमाया है सत्यम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गु आया सर्वान कामान ब्रह्मवेद आप परम आपने को जान लेने वाला व्यक्ति परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर जाता हैं इसलिए अन्वय व्यतिरेक इस प्रकार व्यतिरेक के माध्यम से कोश पंच का पंच कोश से अपने को अलग करके विचार पूर्वक अलग करके यदि हम कर सकते हैं ब्रह्म प्राप्ति आप अपनी व्यापकता का अनुभव कर लेते इति ऐसा का व्य है तत्प्रतिपादिका इसको कहां से प्रतिपादन किया तो बोलते हैं परिषद में आ, इसको दि, इसको अंगुष्ठ मात्र महत्वपुरुष अंगुष्ठ मात्र पुत्र सर्व महत्वपुरुष सर्वजानी महाराज महाराज प्लीज हाँ जी महाराज आनंद में कोष के बाद की स्थिति क्या होती है महाराज आनंद में कोष के बाद की स्थिति पंचम कोष हो गए पांच वोषो के बाद तो उसके बाद की स्थिति क्या होती है महाराज तो आनंदमय स्थिति नहीं रहेंगे आप परंतु उसको तो शब्द से नहीं बोला जा सकता क्योंकि वो तो आपका विषय रूप में सामने नहीं आएगा दीजिए ना महाराज वो तो अपने आप ही देख लीजिए उसको तो दिखवा अपने तो, आप, तो आप समझते हैं परंतु तो किसी को समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम उसको समझा सकते हैं जिसको हम बुद्धि और मन के द्वारा कुछ समझे जाए जब बुद्धि और मन से परे बैठा हुआ उसका द्वारा उसको तो अभी व्यक्त होता ही नहीं है तो वो भगवान के पास है भगवान अपने आप समझाते हैं उसको इसको समझाने के जरूरत भगवान की वो तो मनुष्य बुद्धि के बाहर है यहाँ तो तो पे जो कठोपनिषद के जो श्लोक दिया हुआ है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष के हृदय में बैठा हुआ है तो मैं अंतिम में था वो हमारे ज्योति अधूमक एक ही चीज में आया हुआ है मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा अमृतम ये प्रक्रिया को जो काठोनिष्द में दिखाया गया है ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष मतलब वो तो उस उसको समझाने के लिए हम तो अनुभव करने के लिए बताया गया है अंतरात्मा हमारे अंतर आत्मा रूप में विद्यमान है और जो सदा जो समस्त व्यक्ति की हृदय में समय अविष्ट होकर के विद्यमान है उसको उनको अपने घास होते हैं उसके ऊपर कुछ कवरिंग होते हैं और बहुत सॉफ्ट होता है अब दीदी ठीक से ध्यान पूर्वक उस कवर उसको जाग जगत में उसको प्रयोग होता है उसको लौटते समय यदि थोड़ा सा भी असावधान होंगे तो उसी का अपने आप ही टूट जाएगा उसको तोड़ना नहीं है केवल उसके अंग्र अंतरात्मा सदा जनाना हृदय प्रत्येक व्यक्ति के जीव में हृदय के अंदर संभव रूप से प्रवेश किया हुआ है तम तो सात शरीर उस शुद्ध चेतन को अपने शरीर से अलग करके देखना सीखो हम साथ से मुंशा शिक्षा धैर्य जेना एक पद वहां जमराज जो हम आराम से भी ये कह रहे हैं बहुत धैर्य का साथ करना पड़ेगा इसमें जल्दी बज काम नहीं चलेगा का। तो उस जो हृदय देश में अनुप्रवेशन शरीर के बारे में कथन किया उससे उसको अलग करके देखे अलग करके विचार पूर्वक उसको अलग करके देखना चाहिए सीखो मुंशा इस प्रकार मुंश घास को इशिका मत उस कवरिंग से जो है मुंश घास को अलग करके इशिका को घास हो गया ऊपर का कवर है उसमें उसका धैर्य पूर्वक करना पड़ता है क्यों करे ऐसा इतना कठिन काम क्यों बोल रहे हो भाई कठिन बोले विद्यमान उस है उसको छूट जाएगा अमृतमय हो जाएगा कारण शुक्रम मतलब कारण शब्द कामृतमय मतलब जन्म मृत्यु तो तो के बंधन जाएगा अभी तो कारण क्या था? शरीर देता है और अब जो है वही कारण जो है अमृतमय होकर के जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा देगा ये यह यहाँ पे में कहा हुआ है यहां पे कार्य कठोरिशद्राप्तिर्भवती उत्तम तत्प्रतिपादिका उसको प्रतिपादन कहाँ किया कठोपरिषद में अंगुष्ठ मातृपुरुष अंतरात्मा सदा जनादय निविष्ट तम अमृतम जो में कहा गया है उसको छोटे अर्थ में ग्रंथकार कह रहा है कि ये जो पंच को विवेक के माध्यम से करना क्या है महात्मा जुक्ता समुद्रित जथा मुंचादीशिका ईशिक्क्ता स मुद्रिता शरीर तृतयाधी परृतिया पर जायते जथा मुंशिका आत्माता सुध्रिता शरीर तृतयाधीरि परम हैं पे जैसे अठोपनिषद में कहा गया जैसे मुंश को ईशी का इश्विका, ईशी काम एवं मुंशा मतलब उसे कवरिंग से ईशी का जो एक उसके अंदर की जो वस्तु काम इसका बोलता है इसी प्रकार एवं आत्मा समुद्रित युक्तिपूर्वक आत्मा पे नहीं कि आप वहां पे जो है काट के अलग कर सकते हैं विचार ही का साधन है विचार पूर्वक बार बार विचार करते करते स्थूल शरीर सुन शरीर कारण शरीर नहीं हो इसके साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है इस प्रकार से शरीर तृतीयाग इन तीनों शरीर से धीर व्यक्ति के ये चीज सबसे बड़ा विशेषण है बहुत धैर्य चाहिए धैर्य परम परम ही बचाया थे। से ये भी आता है कुछ किया हुआ होता है फिर भगवान उसमें और प्रेरणा देते हैं तो करते हैं तो फिर अनुभव आ जाता है ये परम ब्रह्म मतलब इस स्थूल शरीर रहती रहती अपनी व्यापकता के भाव को अनुभव कर देते हैं मतलब शरीर शरीर, शरीर शरीर रहेगा, पंत कारण कारण हो जाएगा, पर जब तक ये है, जीवन मुक्त के से भगवान कुछ काम लिखा हुआ है तब तक ये दोनों रहेगा अपना काम करते रहेंगे परंतु धीर पुरुष जो है अपनी व्यापकता के भाव में भी रहेंगे वही भाव उसका मुख्य रहेगा ज्यादा मुंचा ईशी का आत्मा युक्त समुद्र विचार तो विचार इसके साथ संबंध है। है यह कैसे एक प्रक्रिया यही है कि जैसे चला भी जाएगा हमारे क्या संबंध है उसका जब हम मैं तो नहीं इस प्रकार अभ्यास करने से भी जो है ये शरीर तृतीया धीरे तीन शरीर से जो है धीर पुरुषों के द्वारा पर ब्रह्म थे पर लेते हैं पर ब्रह्म कर लेते हैं यथा जैन प्रकारे न मुंशा एक तमका तृण विशेषा ईशिका गर्भस्थ कोमलम तृणम युक्ता बहिर् आवरक तीन स्थितान स्थूल स्थूलपत्र विभजन लक्षण उपायन समय आत्मा अन्न व्यतिरिक्षण उपायत्रितयादक ब्रह्मचरियादन संपन्न अतिर समय पृथकृत चेत सर ब्रह्म जायते जैसा ऊपर की प्रक्रिया को दिखाया गया इसी प्रक्रिया को कहा गया है मुंशे घास होता है और बहुत सावधानी के साथ करना पड़ता है थोड़ा सा भी टूट जाता है तो फिर वो काम में नहीं आता नामक मुंशा विशेष विशेष प्रकार की तृण है इसी का गर्भस्थ वो जो इसी का ढका हुआ उसके अंदर रहता है को मोलम वो एक कोमल तृण है घास है जुक्त बहिर् आवरक तीन शितानव के द्वारा उसका विभजन लक्षण उपाय उसको अलग करने का लक्षित होता है उस उपाय के द्वारा समुद्रीय मतलब मुंच घास को वहां से निकाला जाता है एवं इसी प्रकार से आत्मा भी इस आत्मा को भी युक्त शुद्ध विवेक के द्वारा के अन्य तीन प्रकार की शरीर से, त्रित्यार त्रित्यार, शरीर से धीर ही धीरे व्यक्ति कौन हो जाए ब्रह्मचर्या मत विवेक वैराग संपत्ति संपन्न धीरे व्यक्ति साधन संपन्न इस प्रकार साधन से संपन्न होकर के अधिकारी भी अधिकारी तो के द्वारा तो रूपेण एक समुद्र कर पाता है निश्चित जो अपना भाव भाव का को अनुभव कर लेते अनुभव कर लेता आत्मम भी बचाए थे चिदानंद रूप लक्षण उभयों अशिष्टत्वादिथि अभिप्राय ये जो चैतन्यमय आनंदमय सत्ता ये हमेशा ही अविशिष्ट रूप में विद्यमान रहते हैं स्थूल अवस्था में भी वही है परंतु स्पष्ट अनुभव में नहीं आता जब तीन शरीर के साथ काम करते हैं परंतु तो जब तीन शरीर से पृथक करके अपने को देखते हैं तो शुद्ध चेतन भाव में ही जाए विद्यमान रहते आनंद अविशिष्टता दोनों अवस्था में एक एक ही रूप में रहता है मतलब जिस समय हम शरीर के साथ तादात्मक व्यवहार करते हैं उस समय भी आत्मा की शुद्ध चेतन आनंद रहता है और जब हम समाधि अवस्था में जाते हैं उस समय तो शुद्ध चेतन आत्मा की अनुभव कर लेते हैं ये आत्मा की उस भाग में कभी भी कोई विकार परिवर्तन नहीं आता क्योंकि कुटस्थ तो वस्तु है परंतु हम देखते समय उपाधि के माध्यम से देखते हैं और एक समय उपाधि को छोड़ करके देखते हैं इसीलिए हमारे दृष्टि में देखने में भिन्नता होने का समय हो गया आज यही पे रखेंगे फिर कल देखते हैं एक तो है। तीस तारीख है कल इकतीस है कल पाठ होगा फिर एक और दो दो दिन बंद रहेंगे ओम पूर्णमाता पूर्णिष्युष प्रणाम स्वामीजी